व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज डिटॉक इन दहली इंडिया डिस्कोर्स नंबर टू रहने के लिए आपने कहा किसी जरा भी साथ ही समझाएं दुकान पर काम करते हुए काम का नुकसान होता हो गलत होता हो या कोई काम न करता हो कोई काम ठीक समय पर न देता हो और उसके नुकसान या वायदा खिलाफी होती हो ऐसे अनेकों पर आ जाते हैं इस समय कैसे रहना चाहिए और संग का अर्थ को तो मैं यही समझा हूँ की तो उस काम से जाके तो खामोशी मौन कर दिया जा जाए या कुछ कहा ही न जाए दूसरा है ध्यान में बैठने में मन में ये भाव आता रहता है कि सजद मन होना है क्या ये भाव आना चाहिए या नहीं न आज तो दूसरे विचार कभी कभी आ जाते तीसरा कुछ विचार ऐसे आते हैं जो दूसरों के लिए जैसे अपने काम के संबंध में ही होते हैं कि तो ऐसा होना चाहिए ठीक रहेगा अथवा फल का काम कैसे ठीक हो सकता है क्या जितनी देर ध्यान में बैठना है उसमें हर समय लंबी ठाक होनी चाहिए अथवा नेचुरल जैसे चलती नीना समय देना चाहिए मैं हर रोज सुबह लगभग तीन घंटे बैठता एक घंटा बैठकर, एक घंटा देख एक घंटा सिद्ध आते इसलिए काफी टाइम बिना विचार्ज के जाता है पर विचार्ज सरोखा नहीं गये जरा सभीता से जुटता हूँ तो विचार जा आ जाता है यह तो यही रहता है कि सजग मऊन को एक आपके ऊपर डाला डायरेक्ट आपको पारदर्शी है दूसरे की आत्मा को जानते हैं बातों की तरफ लेते हैं जैसे गांधी जी की आत्मा से, क्या मेरी आत्मा से जान कर उसे कोई डायरेक्शन होने को सकता है एक जगह आपने कहा है कि मऊन में भी बात हो सकती है असंगे अर्थ नहीं का ये अर्थ नहीं है और जो होता है उसे तो बोलेगा तो। असंग का अर्थ ये की करते हुए अलग रहे असंग करते हुए अलग रहे उसको कहना भी, भी जाए उसको, आगी आगी उसको कहा भी जाए उचित है वो कहा वो भी जाए जो उचित है वो किया भी जाए और भीतर से पूरे समय सुनवाटक होगा ये अभिनय असल में काम मतलब अभिनय की आवश्यक बाहर जो हो रहा है उसका अभिनय से ज्यादा मूल्य नहीं है उसके लिए मुझे भीतर पीड़ित होने चिंतित होने दुखी जी यह तनाव सुधरने का कोई कारण नहीं बाहर ही अभी हो रहा है इसके दौरान आकाश कर रहा है एक आत्म निर्माण सीता चोरी चली गई जल्दी जल्दी तो नहीं आएगा अभी जो मेहमान अपने दिमाग में आ जाए कि ये सब अभिनय हो रहा है जल्दी आ जाए, तो आते आते शायद हो आते आते आएगा उसके जो ध्यान आएगा पर असंग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ न करें कुछ न करें तो आप टूट गए करते हुए तो उसका एक का। का। का। उसका जो हम कर रहे हैं वो से ज़्यादा और जब ये भाव गहरा होता चला जाए जाएगा की अभूर है सिर्फ तो हो गया इसके बाद खत्म हो गया हमें कुछ उससे कुछ कारण भी मिला है कुछ गलती के हमने उससे कह भी दिया कि गलती समझा भी बाहर हो गए उससे तो हम बाहर थे ही पूरे वक्त भी तो बाहर कुछ उसका मतलब ये हुआ कि अपने भीतर एक ऐसा बिंदु खोजना है जो सदा बाहर रहे आसन ऐसी भावदशा खोजनी जो हर स्थिति में बाहर आप चल रहे है वो नहीं चल रही आप बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे आप काम कर रहे हैं वो नहीं काम कर रही तो इसको तो धीरे धीरे ध्यान का भी विकास है वो कि आप चल रहे हैं तो चल से वक्त ये जानिए कि कल तो शरीर रहा है मैं तो कहां चलता हूँ मैं चलू कैसे सबको न आत्मा के पैर भी न आत्मा की बती है चलूंगा कि तो मैं तो हूँ शरीर चल रहा है अब हम बोल रहे हैं तो बोल को तो नहीं तो आत्मा के तो पास ना गला है ना तो बोल तो ये न सुन आत्मा तो चुन कर सुन रहे हैं आप तो सुनते ये कान शरीर रहा जो जो इसको हर क्रिया में ध्यान रखें। साधारण क्रिया में खाना खा रहे खाना खा रहे तो तो को निरंतर तो उपवास चल रहा है वहाँ तो कभी खाना खाया ही नहीं है तो हर छोटी-छोटी क्रिया में इसका ध्यान रखें कि मैं कर सकती ये जो पृथक भाव है हाँ है कि मैं दूर तो तो रहना तो तो एक नया विकसित हो जाता है और आप उसे समझा रहे हैं अभी क्या होता है कि आप समझाने वाले ही हो जाते दो रह जाते जिसको समझा रहे हो वो और आप तीन हो जाएंगे जिसको समझा रहे हो वो आपका शरीर आपका मन जो समझा रहा है और आप जो इन दोनों घटनाओं को देख रहे हैं तो कि उसी की दिशा में मेहनत करने का नाम असल भाव है सब करते हुए करने से कुछ तो हाँ। तो भी छूटना है सब करते हुए ये भाव रखना की संदीला है अभी नहीं दुकान पे बैठे ये एक एक्टिंग का हिस्सा है किसी से बात कर रहे हैं ये एक का हिस्सा है इसलिए करना पूरी कुशलता से क्योंकि एक्टिव इसी कर्म की कुशलता को चाहिए करना पूर्ण कुशलता से उसने रक्त घर चूकना नहीं लेकिन कुशलता के बाद भी ये ध्यान रखना है कि मैं जो हुआ हुआ नहीं। वो हर समय मेरे ख्याल रहा है वो तो भी खड़ी वक्त तक में गंग विस्तर को भी ये भाव लेके क्यों नीचे हो रहा है मैं तो पता जाए ये भाव चौबीस घंटे हर चीज नहीं, नहीं आए। आए। आए। आएगी बराबर आएगी इससे ज्यादा कुशल आएगी जितनी आँखें और जैसी भी आएंगे उससे काम हो जाए कोई बाधा नहीं करते तो असम का मतलब ये है कि भीतर हमारे एक बिंदु है जो हर चीज में बाहर है यानी कहीं भी जो नहीं गया असम यानी असंघ के बाहर है धीरे खड़े और हम अकेले कर रहे हैं और नहीं कर रहे खाना खा रहे हैं और नहीं खा रहे हैं हर मोमेंट उस गोद को बढ़ाते जाना तब वो हर हाथ सब असंग होगा और सब किसी काम के बाद इसलिए असंग सन्यास के उसी छोड़ के भाग वो असंग नहीं है वो उसके साथ में तो है वो हर बढ़े वो डरा हुआ है इसलिए भाग गया दुकान पर बैठे आप उसमें उलझिए हम डरा है कि दुकान पर बैठूंगा अब लग जाऊंगा की दुकान छोड़कर भाग जाए असल को बोले असम के डॉक्टर तो बहुत मजबूत है असम के डॉक्टर तो उस पर ही मेहनत करेंगे वही असली बात है साथ ख्याल में आ जाए कि वो भाव तो मेरा ख्याल बहुत सारी साफ रह जाएंगे उसमें कोई बहुत आमदानी है जितनी ही है ध्यान में मौन रहना चाहिए ना जरूरत नहीं है, नहीं। नहीं है। नहीं हम तो मौन भेजू और जो भी चल रहा है वो हमारे बाहर चलता है विचार भी चल रहा है वो हम तो हमको हमने नहीं हमको मौन भेजू जो चल रहा है वो हमारे बाहर चलता हमने भूल से उसको अपने को एक कर लिया वहाँ भूल हो गई जैसे जब बैठे हैं ध्यान में तो विचार करता तो है तो हमने ये गलती कर ली आईडेंटिटी कर ली हमने दादाशी कर लिया की ये विचार आप मेरा मेरा है ये जरूर ये विचार है और मैं हूँ और ये विचार मेरे कहा घूम रहा है जिससे पंखा गुमरा जरूर मैं रखता हूँ ये अपना घूम रहा है ये ये है मैं मैं हूँ और मेरा जैसे ये भाव बढ़ता चला जाएगा ये विचार शुरू हो जाए विचार में जो शक्ति आई है तो वो हमारे साथ ही तो वो हमारी ही क्योंकि हमने उसको मेरा कहा है इसलिए विचारा आ गया जैसी टूटा जो ब्रिज टूट गया इसके आने अपने आप शुरू हो जाए और ये तथ्य कभी आएगा जब इसके तो मैं बुलाऊंगा नहीं। बुरा कहूंगा कि आओ ये मैं कहूंगा कि ये काम करो तो या आया नहीं ये बात की गलत है जो ध्यान में मौन होना है असल में ध्यान का मतलब है कि हमें ये सतर्क जानना है कि हम मौन है हम पदार्थ मौल हैं ही जहाँ जगह हमें वहाँ कभी कोई विचार प्रवेश किया ही नहीं, नहीं कभी कर भी नहीं सकता वहाँ गति भी प्रवेश की जाए हमारी क्षेत्र तो तादात्म को पूर्ण अभियान है वो तो ये सारी बातें लोगों को समझाएंगे आपकी मुश्किल बात है एक एक कदम से ऐसी बात करनी पड़ती है एक-एक कदम से बात करनी पड़ती है मौन हो जाओ फला हो जाओ ये सब ने कहा पाती हूँ मोन हम है ही इसी भाव को जानना है और आप हैरान होंगे कि तो जब आप बात कर रहे हो सोच रहे है तब ना मित्र मौन है मुझे जब तो तो तो कुछ अंतर को तो कभी कुछ विचार करते हैं लेकिन समुद्र के ऊपर लहरें चलती रहती है और नीच के तो सब शांति वहाँ कोई लहर, लहर नहीं नीलों तक वहाँ कोई लहर नहीं तो ये मानसर क्या चीज है बच्चे तो तो तो हमारे आसार असल में हमारी चेतना की जो बाहर की पर्ख है उसको बाहर की पे जो बाहर से चोटी पड़ती है उसकी प्रतिक्रिया मन रिएक्शन मैं जैसे आप बैठे हमारे धक्का मारा तो मन कहेगा की धक्का लगा बचाव करो ये हमारी चेतना का जो बिल्कुल बाहर का घेरा है जैसे पानी का ढेरा है समुद्र के ऊपर हवा चली तो उस पर लहरें उठेंगे हवा के धक्के गुस्सा फल उठना चाहिए का तो लहर उठेगी जब आप दुकान पर तो काम करने बैठेंगे और एक आदमी गर्म करेगा तो विचार उठेगा ये विचार जो है मन की ऊपर तो पर उठेगी तो बंद कर देंगे तो दे मर गए क्योंकि फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते इसीलिए मरा हुआ तुम जाता है वहाँ से भागता जहाँ जहाँ हवा क्यूँकी जहाँ हवा शुरू वो कहता धन से दूर रहो मजी से दूर रहो मकान से दूर रहो बेटे से दूर रहो समाज से दूर रहो वहाँ जाओ कहीं वो इसीलिए कहता है कंपन पैदा होंगे और उसने अपने कंपन रखा है इसलिए दिक्कत में पड़ा और मेरा कहना यह है कि कंपन पैदा होने दो वो जीवन का मतलब ही वो है की कंपन पैदा होंगे और जीवित चित्र का मतलब ये है की वो तीघे कंपन पैदा करेगा सेंसिटिव होगा ज्यादा होगा इसमें लोग बैठे हैं, यहाँ पत्थर पंखा चलेगा तो फूलगावेदनशील उतना, उतना सूक्ष्म तो कंपनी को पकड़ेगा उतनी कंपनी से रहा ये जानना है की सब कंपनियों को पकड़ते हुए भी केंद्र पर मैं लिख सकता हूँ वहां कोई कंपनी चल क्या है और मैं कंपन नहीं हूँ इस भाव को भी दोहरे करते हैं असल तो ध्यान की केंद्रीय प्रक्रिया है और जो आदमी असल भाव को साधता है ना ध्यान का जरूरत है लगभग तक जाए वो हर वक्त हर टाइम रह सकता है उसी तरीके से वो चीज भी दूसरी होगी उसी तरह इधर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी समय का जो कैम्प हो वो ध्यान का कैम्प ना हो के असल साधना के लिए उसमें पाँच दिन सात दिन असल भाव नहीं जीने का हर क्रिया करते हुए असल किसी को किसी चीज के संग नहीं है हम हम किसी के संग नहीं है जिसमें यहाँ बैठे आप किस बैठे लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ आप ही अकेले दिख रहे हैं सांस लेकिन सांस कौन है किसी के पति है बच्चा है माँ है बाप है सब है सब पास है लेकिन फिर भी अंततः अकेले अंतः इसी अकेले को गहरा करने की बात हर स्थिति में हर स्थिति में धन है पास में तो हमारे बाहर है जो आदमी जो आदमी भावता है वो जैसे सन्यासी लोग आते झंझल इत्यादि का भावना नहीं थे दो धार्मिक कोई असमर्थ कर इसमें एक बात मैं करना भी है कि मनुष्य अगर यदि ये घर से झंझट जंजाल इसको झंझट और जंजाल के लिए भी भूल है मैं कहता हूँ झंझासी कहते ये कर्म हम अच्छे कर हम अगर ये काम करते तो उसमें हमारा मन जो है ऐसी हैं हाँ, में हाँ, है। वो जो परेशानी हमारी है वो परेशानी डिस्टर्बेंस नहीं है उस डिस्टरबेंस को ही हम मैं हूँ ऐसा मान लेते हैं तो हम परेशान होते डिस्टर्बेंस तो होगा और आश्रम से संयोग से नहीं होगा भान जाए कहीं भी सच्चे जगह होगा डिस्टर्बेंस तो होगा अभी बता रहा जी का हो हमें सब पता चला की किसी पास रुपये जमा की लगोंगे आश्रम के उसने इनकार कर दिया हार्ट अटैक तो हर जाओगे कहाँ है कहाँ कहीं ना आज के आप कहीं भी जाओगे डिस्टर्बेंस तो ऐसी चीजें हैं, कभी के समूह जेल में नहीं अब वो नियम लेकर निकला है कि फल घर में ऐसा होगा तो मैं को करूँगा अब वो घर के सामने आया वैसा नहीं होगा डिस्टर्बेंस तो डिस्टर्बेंस तो हो गए ना फिर तो दूसरे घर के सामने मिला उधर नहीं मिला फिर डिस्टर्बेंस हो आपके घर खाना खाने बैठा और किसी बच्चे ने पेशाब कर दी और, और वो खाना छोड़ दो डिस्टर्बेंस तो मेरा कहना यही है कि की मेरी जिंदगी का लक्षण जिंदगी का लक्षण मतलब समझना है की आपकी मेरी आत्मा के लिए मैं नहीं कर रहा है ये हो रहा है बस अपनी हमारे चारों तरफ डिस्टर्बेंस होते हैं क्योंकि हम कहीं नहीं जाए वही संतान नाटक नाटक तो नाटक यही मजा है ये सब नाटक अब आप इसको पूरी तरह जीते न कोई भय न कोई चिंता और भीतर आप जानते हैं कि हो रहा है ये पत्नी है तो इसका कर रहे हैं ये बेटा है तो इसका अभिनय कर रहे हैं ये तो दुकान है तो इसका कर रहे हैं और ये भी सब अभिनय कर रहे हैं दोनों बात पे ध्यान करता है ना तक ये भी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं वो भी एक्टिंग कर रहे तो उनकी बात से उनको दुख नहीं होता एक आदमी कहा जानते हैं की वो एक्टिंग का हिस्सा है जब हम अपने भीतर जानते हैं हम हाँ असंघ है तो हमको जानते ये सब असंख्या तो उस स्थिति में चित्त को शांत रहेगा हर अशांति में भी शांत रहेगा और जब तक ये कला न सकते तब तो तक कहा भागते जाओगे उससे कुछ होने वाला यहाँ बच्चे स्वर रोल कर रहे हैं जंगल में है। जाओ पक्षी सोरगोल करेंगे डिस्टर्बेंस करेंगे तो हर जगह जिंदगी तो सब तरफ मौजूद है और सब तरह से मौजूद है यहाँ पास बड़ा मकान मकाना आपको इसकी इतनी चिंता तो तो को अपनी मेमोटी की इतनी ही चिंता रहती है ये हम पूरी नहीं करेंगे जरूरतों से बैठा तो किसी सन्यासी को कुछ लोगों ने जरूरत को छोड़ा बड़े भुक्त मालूम को छोड़ते लकड़ी ये आप क्या कहते हैं वारदान कहते हैं दो टाट और साथी में रखे हुए कुछ बस क्लास में मेरे साथ में कुछ बीना में आ रहा तो हम दोनों ही हैं उनने मुझसे पूछा की बीना कब आएगा सुबह और गाड़ी भी तो तो कि तो कि नहीं तक करती थी मैं सो गया और मैंने इनको देखा की कुछ भक्त दस पचास रुपये वेट कर रहे थे उन्होंने देखा कि मैं सो गया जल्दी सौ रुपये तो निकाल के बात करते नहीं इधर देखते कोई नहीं रहा तो जल्दी से में उन्होंने एक फटे फिर दूसरे रख लो एक तो छात्र जो उनके बाद मेरे देखा जो वो दरवाजा खोल के पूछ रहे हैं की बीना कब आएगा आपको आज बीना सात बजे आएगा गाड़ी नहीं खत्म हो जाएगा तो फिर, फिर तो तो के कि बिना नहीं था मजा हुआ दुनिया पर मैंने वो है रखे हुए साढ़े छह बजे के करीब था पानी में सामने खड़े हो तो खत्ता बांधता है एक जैसा खोलता है जिससे कोई चाय बांधता उसमें कोई फर्क नहीं जिसके कोई चाई बांध के तैयारी कर रहा हो और तो जैसे बांधता है फिर वो चीजें जिसका उसके फिर उसके जिसके से बांधता है फिर सब वो हार के फ्राई मे देखता है हाँ मेरा कहना यह है बिल्कुल टाइम मत बाघो मत पहनो तुम जो भी पहनोगे तो तुम्हारा माइंड तो वही है माइंड वो तो उसके साथ है वालों को लगेगा कितना बना से आदमी लेकिन भीतर का दिमाग तो वही का वही है तो फिर मेरा कहना है कि जब वही मामला है तो टाई वो की बदलाव की चिंता मत करो टाई बांधो उसको भी अभी नहीं समझो खत्ता बांधो उसको भी अभी नहीं कुछ कुछ भी करो इसको अत्यंत ज्यादा मूल्य बन दो क्योंकि तो फिर चीजें बाहर से बदलने का उतना सवाल नहीं भीतर हाथी बदलाव करती है भी और भीतर बदलाव का यही कि जो तो हम कर रहे हैं या तो हम इसको समझ लेंगे हम ही कर रहे हैं तो फिर गुप्त करें और फिर हम समझ लें चीजें वो ही बड़ा वाली जगह तो उसको वो नहीं हम भी खेलने वाले लाखों करोगे खेलने वाले चल रहा है ये भाव गहरा होता चला जाए तो सब इसको रहते ये मुक्ति संभव और मेरा कहना है इसी तरह मुक्ति संभव है संभव मुक्ति का अर्थय ये हुआ फिर सज पूर्ण सजोग हो गया भाव हो गया पूर्ण ये जो सारी चीजें जो सारे ग्रह जीवन मुक्त कहना है वो ही साध है और, हैं। है? और तो उल्टी है। तो नहीं और तो आप काम भी कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं की आपको अगर काम को छोड़ो ये करो काम छोड़ कर मन तो बोल रहेगा तो कुछ तो करोगे आप जी जो वो वहाँ दुख देगा वो पीछे जाहिर कर रहेगा और असली बात आप करोगे नहीं अपनी बात ये है कि काम और आपके बीच में फातला पड़ोस अब तो बिल्कुल विचार आएंगे कुछ ग्रहण सब तो मैं सब मतलब विचार कर रखा जाएंगे चिंता तो तो नहीं मिली वो चाहेंगे हमको तो यही रखना है जब नहीं आते कभी नहीं आ रहे और जब आते तब जाए तो हम कभी दोनों हड़त में हमें आती है और हो सारी चीज बनाए लगा उनके हाथ हार पर उठे निकलना यानी ध्यान की थोड़ी सी साधना असंख की ही साधना जो मुझे समझने लगा उसके फिर असंख्य की बात नहीं जो मुझे समझता है उसके गंभीर का उसकी कुछ समझेगा तो असंख्य की दृष्टि को जारी रहेगी और ये तो मेरे ख्याल है जल्दी जल्दी जरूरत है वो ना करेगा उसके आज सुबह इसकी चिंता नहीं नहीं करेंगे बिल्कुल मेरे ख्याल आप ऐसा हो सकता है कि आप ये नाच कर रहे हैं तो ये तो सकता है किसी मतलब जो टाइम आप परेशानी करें पाँच मिनट और यही वो चीज यही रिकॉर्ड कर दिया है सारी चीज और नहीं अगर कर तो करना तो हो जाए। तो मैं हो तो नहीं दिया है महानी की सारी भाई नहीं और सारी डायरी किसी डेरी डायरी उन्होंने चीज की रहा है महावीर की तरफ जैसे महावीर अपनी डायरी लिख रहे थे मतलब ये है उनके नहीं, नहीं, नहीं, कि वो अपनी डायरी भरते आज के दिन क्या हुआ कौन मिला किसके क्या बात थी क्या मैंने कहा क्या मेरे भाव की बता रही वो अपनी डायरी भर रहे उनकी तरफ से उनकी डायरी भरनी तो वो बड़ी काम की बात हो और वो बहुत गहरी बात हो जाएगी और वो उपग्रह भी काफी कर देगी चर्चा का कारण ही बनेगा क्या है तो तो एक लॉवल परिणाम होगा लेकिन उसका बहुत परिणाम होगा एक तो वो पद और एक लहरुख के विचारों पर उनके जीवन पर मेरी जो भी दृष्टि है सब ठीक है उनसे पानी थी तो उसमें जब आप ये अपना बयान से ये जरूर को कुछ है, इसको ऐसा कहूँ के ये कुछ क्वेश्चन तैयार कर क्वेश्चन कर मैंने एक महादेश की लाइफ के ऊपर स्वस्थ ने करवाए पचास मिले क्यूँकि मैं इधर आऊँ या उधर दोनों हल्को कोश्चर तैयार हो तो सीधा पड़ेगी बस मेर ऐसा तैयार करें कि वो महावीर की पूरे जीवन की हर चीज को क्वेश्चन कर चाहे दो सौ क्वेश्चन हो चाहे ढाई सौ इसमें पॉइंट को क्वेश्चन कर ले वो और डिविजन कर ले जैसे जन्म के संबंध में दो तीन क्वेश्चन बनाकर तैयार करें बाल्यावस्था के सम्बन्ध क्वेश्चन बना के तैयार करें फिर उनके आर्थिक अवस्था के संबंध में फिर बाक जीवन के संबंध तपस्कर्या के संबंध से आकर में एक एक प्रश्न डिटेल नंबर रिकॉर्ड करवाता है तो वो बहुत आसान हो जाएगा व्यवस्थित हो जाए और राज्य बनाए सारा जीवन आ जाएगा सारी बात आ जाएगी और बात करते हुए क्वेश्चन बीच में उसके चले गए वो भी पूर्ण किया जाएगी तो वो कोई तीन चार सौ पांच सौ प्रश्नों का अपने किसम तो उसको गयन को या किसी को गायन को जानकारी हो उसके लिए तो बहुत अच्छा होगा तो पूर्ण क्वेश्चन पैसा ले पूरा जीवन देख डाले महावीर पर सारा साहित्य दे डाले और उनको सारे सिद्धांत देख डाले और क्वेश्चन बना डाली थी सब क्वेश्चन बना डाली तो मैं जब क्वेश्चन का जवाब वो तब भी आप बैठ के सब क्वेश्चन बनाते रहेंगे और क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन भी रिकॉर्ड हो जाएंगे और उनके जवाब भी निकाल हो जाए तो उस किताब को क्वेश्चन आंसर की शक्ल में तैयार करेंगे क्वेश्चन तो वस्चिन डाय डायरी भी डायरी हाँ तो, तो अलग से तो मुझे लिखवानी पड़े लोग बोलना पड़े पर तो इसके बाद डायरी लिखना मुझसे ज्यादा आसान पड़े निजन में भी सब सांस आ जाए ना रिनेजन में तो है लेकिन बैठ के मैं उसे व्यवस्थित करवाऊँ तो ऑटोमैटिकार हो जाए पर्सन पे तो फिर मैं वो पर्सन साहब को ढूंढ भेज दूर मैंने डाल लू करें तो थोड़ा बहुत हेल्प कर जो टोकन तैयार हो जाए वो कर लिया जाए मैं देखता हूँ कहीं बरसात में ठीक रहेगा बरसात में ठीक रहेगा बरसात में तब तक होगी तो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन तैयार कर लेने तो जुलाई में अगस्त में पंद्रह बीस दिन के लिए ये ऐसे स्थान पर वो और भी अच्छा होगा स्थान में अच्छी जगह होगी वहाँ बैठे वो और जाना तो आप के लिए भी और मेथ के लिए भी आपको ठीक रहे और बहुत जगह जगह इंडिया की जगह आरोप वो कोई ऐसी चिंता नहीं बस कोई अच्छा होगा पंद्रह दिन बीस दिन का निकाल नवीन दौरे हो गए सड़क उनके संपर्क में भी आमजन हो रहे हैं और यहाँ बहुत ज्यादा ऊंचाई पर न हो तो कहते हैं हर एक आदमी को बहुत ज्यादा सब कुछ शूटिंग जरा गर्मी कब तक आदमी नहीं इसकी बजाय वो आदमी शरण चित्र चित्र का बड़ी और ये आदमी बहुत जटिल चीज़ है। हमको लगता था हमको आपके आदमियों के मन से एक सूच में रहते हैं अच्छा तेल डालते अच्छा कपड़ा तो क्यों निकलते हैं कभी आपने सोचा अगर हाँ कुछ सफल नहीं होता आप अच्छा कपड़ा पहनने के लिए करते हैं तेल डालते हैं शानदार ढंग से निकलते हैं दूसरे आपसे प्रभावित होते तो हैं मुदाफिनों में थोड़ा दूसरे आपसे प्रभावित होते हैं आपको अच्छा लगता है दूसरे आपसे प्रभावित होते हैं अगर आपको दूसरे बिना तेल डाल के निकलने से प्रभावित होने लगे नंगे निकलने से प्रभावित होने लगे तो आपका काम नंगे निकलने से बिना काल तेल डालने से शुरू हो जाए आप जो मन का स्थान है जीत रही वो मन चाहता है आदर सम्मान पथ प्रतिष्ठा अगर तेल डालने से मिलती है तेल डाल देता है अगर नहीं तेल डालने से मिलने लगे तो नहीं तेल डालता <ंगया>? अगर नंदे रहने तो नंगा भी खड़ा हो जाता है अगर कपड़े पहने थोड़े तो कपड़े भी पहनता है हमारे जो बहुत चालाक लोग हैं आप उतने चालाक चालक आप तेल डाल कितना आदर पाओगे चल तेल डाल के आप कितना आदर पाओगे आगर तेल डाल के आप कितना आदर आ जाएगा लेकिन डाल के आप और भी ज्यादा पाओ तो अगर आप हो, तो आप बड़ा मकान भी बनाओ आप कहोगे मकान का मुझे क्या करना है मैं सुधार दू बड़े मकान से मिलता क्या है आज आदमी मिलता है सम्मान ही मिलता है, ही मिलता है। मन का संतोष मन का संतोष तो वहां तो सम्मान भी मिल जाने वाला इससे ज्यादा मिल जाएगा संतोष जो है वो भी गांधी जी को कम नहीं मिलता ज्यादा मिलता और मजा ये है कि बड़े मकान बनाने वाला भी उसके पैर छूने आएगा बिहार के नीचे पड़ा है। तो ऐसा जो प्यार है ये क्या रूदी बदलगा नहीं मन को मन की बुनियादी आकांक्षाएं जारी रहती और पूरा करने के लिए उसने ये रास्ता पड़ा हुआ है आपने ये रास्ता वही वही। हूँ हो तो अपने अपने। और वो जब अपने आप होता है तब आपको पते भी क्या रात आपको आपको अगर पता है की मैं तेल नहीं डालता हूँ नहीं डाल सकता हूँ तो आप जितिन दिमाग के आदमी सरल आदमी नहीं सरल आदमी वो की तेल मिल गया तो डाल दिया और नहीं मिला ठीक कि आपने आपनेगा के डाल ले सरल आदमी का मतलब नहीं, नहीं अगर आपने लगा तो सब्जी है तो सब्जी खा ली वो भी आदमी जटिल जो कहता है पच्चीस तरह के भोजन होंगे तो में खाऊंगा ये भी जटिल है और जो कहता है तो एक तरह की सब्जी खाऊंगा दूसरी सब्जी ये भी जटिल सरल आदमी बहुत दूसरी तरह का आदमी है जो है सरलता का का मतलब है है। कि कोई कोई वो भी कर लेता जैसे कि को का दो। का। है। है एक लेकिन भगवान महाव स्वामी यहाँ के ऐसे ही है जिसने की बात खड़ा हुआ है भगवान के पात्र में मानसी आया और उन्होंने मानस का पूजन किया आगे इसलिए उन्होंने कर लिया तो इसको हम यही अगर दूसरी दूसरी दशम देखते वो इतने सरल थे को उनको गया गया। को को तो उनको सारी चीजों पर उनकी ध्यान मानस के नाम में सवंता का सवाल नहीं है सकता मानस के नाम में सरणता का मामला नहीं होता और निर्णय और बहुत दृष्टि है उन्होंने और बहुत दृष्टि है ऐसी तरलता जो दूसरे से दूसरे को दुख दे पाती है तरलता नहीं है किसी को मारकर हाँ ते ते ते तो मार के ऐसी सभी पर आत्मा को दुख बना बसलता नहीं हो सकती नहीं होती सरलता का मतलब है जिसको किसी को दुख नहीं पहुंच रहा है ऐसा कोई भी काम करने में तो तो तो तो वो साथियों गलती लगा दी तो लेट गया अब गद्दी के लिए किसी को दूर कोई दुख नहीं पहुंचा जा रहा चीड़ा हुई जा रही नहीं थी गलती तो कहीं गया उसका कोई गलती का आंकड़े भी नहीं गलती के साथ उसका कोई मन का सरलता का मतलब यह कि ऐसा आदमी किधर सरल होगा जब तक कि किसी कोई दुखी पहुंचाने का कारण के नहीं, नहीं, नहीं पड़ेगा लेकिन ये जिनको दिमाग बहुत कम होता है और बहुत कनून और ये पूरी कनून का संपोल जो कर रहे थे खाना किसने बनाया और ये कैसे बना और और आपको हम लोग क्या बढ़िया बनना चाहिए ये बीजी बनना चाहिए उससे ज्यादा फरक है आपका उनसे ज्यादा फरक है आपका क्योंकि आप बिल्कुल स्वाभाविक जो मन इच्छा है वो कह रहे हैं और महाराज आओ वो ज्यादा छुटे अरे वाह क्योंकि मुझे कुछ खोना पड़ेगा तो मुझे कुछ खोना पड़े आपके लिए और पत्थर के प्रति दिखाऊं तो कुछ खोना खुना नहीं उधर एक मोर्टा पत्थर बैठा हुआ है और मैं अपने घूम करके अपने घर वापस लौटाता हूँ जीवन के प्रति भाव जगना चाहिए पत्थरों के प्रति नहीं और जीवन के प्रति भाव जगेगा तो आपकी भावना उन्सी उठने वाली लेकिन हमने एक तरकीब निकाल दी जीवन से बचने के लिए मंदिर खड़ा किया बात करूंगा मजबूर होना चाहिए बिल्कुल क्या ही है तो मंदिर नहीं है जाते हैं अंदर तो मैं तो मिलता ही नहीं है हम हैं कि लोगों से अपना आता हाँ तो मजा नहीं कौन मना करूँ और है नहीं कुछ ना पर वो गाने में मजा नहीं धोखाधड़ी करना तो किसी को नाचने मजा आता तो खूब नाचे और महावीर को कहा को फंसाता है बीच में उनकी मुट्ठी रख के कहा उनको कहा कि में डालना तो नाचो मच कौन मना करता खूब आनंदित हो मैं केसर फेंकने में मजा आता केसर फेंको तुम तो महावीर को फंसा रहे हो तुम भगवान की आर्ना यह है मुझे खाने में मजा आता तो खूब खाऊव लगा तो मानो क्यों कहूँ रामकृष्ण के पास एक आदमी आता तो वो हमेशा काली का जब दिन का दशहरा आता तो बड़ा बोझ देता था और बड़ा जलसा बनाता था और बड़े बकरे कपते थे और ये सब होता वादी हो गया। तो तो ने उससे पूछा कि आजकल आजकल नहीं मनाया आज क्या हुआ बंद हो गया। उसने कहा कहा दांत ही नहीं। तो ने जब तुझे बकरा खाना बढ़ रहा था लेकिन तो काली के सामने बकरा काटने में कोई होशियार ही कर रहा तू धोखा दे रहा अपने को दूसरों को मतलब तो सिर्फ बकरा खाने और ये काली तू बकरा खाने की जो पीड़ा थी उससे भी बच रहा है तो दद के लिए चला रहे हम तो नहीं खा रहे हैं तो मेरा कहना ये है कि हम जिंदगी को जैसा भी जीना चाहें जी मैं तो जिंदगी के जीने के विरोध में नहीं जो आपको अच्छा लगता है आप करें लेकिन सीधा साफ करे हाँ और ये धोखा थोड़ी की कपड़ी तरकी बना निकाले अगर मुझे रेशमी कपड़े पहनने रेशमी कपड़े पहने पहनो हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं भगवान का भक्त हूँ इसलिए रेशमी कपड़े पहने अब कल कई सिंह मिलने आए मुझसे वहाँ तो अमृतसर में तो कई पहले हाँ। कोट पहने हुए और एक मठके मठा दिए सरदार वो आया हाँ। इधर एक वो क्या कहते है बिल्कुल चांदी से भरा हुआ कोट पगड़ी में बड़ी चांदी सितारे बची तो हुई और दस पांच उनके भाग्य हुए ये सब क्या तो भगवान के, के दरबार में साधारण कपड़े में थोड़ी जा सकते लेकिन ये कलम ने क्यों ये चाला की क्यों तुम जाओ इधर अर्जुन के आश्रम में माता जी वो तो मकमल और रेशम से नीचे कुछ पहनती नहीं, कोई मनाएंगे किसको जो मौजा है पहले मैं तो कहता नहीं कि बुरा है पहनना, मर्जी पहन लेकिन अरविंद ने क्या कहा अरविंद से पूछा जाए के कपड़े क्यों पहन तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के दरबार में साधारण कपड़े नहीं पहनते ईश्वर के दरबार में साधारण ईश्वर का मतलब ऐश्वरीय वहाँ तो वैभव का तो माता जी तो वहाँ पहुँच चुकी है ईश्वर वहां तो सब वैभव नहीं बैठ सा इसको मैं कहता हूँ कि ये धोखाधड़ी मत चलाओ। होगा मैं नहीं कहता मैं अगर ये कहूँ की कपड़ा पहनना पड़ा है तो गलती बात मैं नहीं कहता मेरी मौत जैसे मैं चाहूंगा रेत कपड़े पहन दुनिया में कोई कुछ कहने का सवाल नहीं रखता लेकिन मैं कहूँ ये कपड़े इसलिए पहनूंगी भगवान माता जी को साधारण महिला छोड़ी है अरविंद ने कहा इसलिए साधारण कपड़े नहीं, नहीं, नहीं पहन सकते मजा है साधारण कपड़ों से कोई साधारण आदमी हो जाता है या असाधारण कपड़ों को असाधारण आदमी हो जाता है तो अरविंद जैसे समझदार आदमी तो की तो किस तरीके की बेईमानी ऐसी बात करते सब खराब कर तो पे झंझट हो गई और झंझट का मामला ये हो गया की हमको बड़ा मुश्किल होता जाता मामला उसको कैसे कोई <laughs> तो तरीका और उसके लिए काम तो करना होगा बिना उसके इंतजाम तो करना हो सकता नहीं।, नहीं अभी तक इंतजाम तो कुछ भी हो ही नहीं इंतजाम तो बस बिना इंतजाम बात चल रही है वो आप सबको करना पड़ेगा आपके मन में उठता तो हो ही जाएगा बस तो मतलब जब तक पब्लिक एजुकेट नहीं होगी घेरे नहीं है शंकराचार्य देश भक्ति लाए पहले रथ को चला आ रहा है सीधा चार आदमी पहले सारी मीटिंग डिस्टर्ब हो रही सोने का सिंहसन आकर लगे जाता है तो मैंने नहीं कहता मजे से पता सोने तो कौन उसको रोक सकता है सोने का सिंहसन लगेगा तो उसको फिर वो अपना खड़ा उन चल गया उसका सिंहसन हट पटाते हुए पूछो तो वो कहते वो शंकराचार्य इसलिए सोने का सिंहसन तो वो साधन जगह तो कैसे बैठकर जिसको जहाँ बैठना हो बैठ कोई मामला नहीं है लेकिन ये ये आर और फिर होता क्या हाल की वजह से आप फिर कुछ कह भी नहीं सकते और नहीं तो आपके साथ में को का हो बिल्कुल बुद्धू कहोगे कि आज आदमी दस हजार आदमी बैठे हैं वहाँ अपना सिंहसन भी साथ में चला आ रहा है चार आदमी आगे सिंहसन ला रहे पीछे वो चले आ रहे हैं तो कुर्ती है की कुर्सी कुर्सी की उनमें भी लब्बा लेते चार इंच ऊँचा है कम नहीं चाहिए खड़े हो जाइए बैठे हुई और और मजाइए की सुनिएगा मुझे चार इंच ऊंचा बैठना तो कोई हर्चा नहीं वो कहते कि मेरा सवाल नहीं है शंकराचार्य शंकराचार्य इज्जत का सवाल है और शंकराचार्य की आड़ में अपने अहंकार को तरफ कर लें की फिक्र करो देखो में पिछली बार कोई चार साल पहले दुगल जी जिंदा थे हाँ तो एक मैं गया था तो एक उसी वक्त तो उनके यहाँ ठहरा था, था राजीव सिंह जी के वहाँ राजीव सिंह उनके सिंह के वहाँ ये नहीं थे उनके घर ठहरा था, था, था तो उस समय साहब तुलसी जी भी थे मैं गया उसको पहले कहता हूँ कि सुशील जी भी वहां थे और भी लोग थे अच्छा तो किसी तो को तो गुगल तो जी ने मुझे बताया कि एक जलसा किया था जिसमें जिसको सब सबको एक मंच पर हाँ सबको एक मंच पर लाया जाए तो सबके आदमी पूछने आए कि हमारे आचार्य को हमारे गुरु को बिठाइएगा था पहले ये पकड़ा क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं बैठता और सभी किसी से नीचे नहीं बैठ सकते तो मुश्किल हो गया मंच बनाओगे कोई दूसरा किसी से नीचे नहीं बैठ सकता आखिर ये हुआ वो नहीं, वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते इधर में अलाहाबाद पिछले एक अलाहाबाद में एक बाबा है सच्चा बाबा उनने जैसा किया हुआ था एक तो मैं बुला लिया तो उन्होंने सात लोगों के बैठने के लिए बड़ा मंच बनाया साठ लोगों को बुलाया था लेकिन एक एक को बैठ के भाषण देना पड़ा सात बैठ नहीं सके साथ क्योंकि तो कौन ऊंचा नीचे और सात कोई बैठने को तो राजी नहीं था उसके साथ कैसे बैठ सकते हैं चार इंच ऊंचा चाहिए खान आदमी अभी इस गुरु के सम्मेलन में बाकी जगह के नहीं आए बाकी शंकर्य नहीं आया वो सिर्फ इसलिए हिंदत का मामला है कि किस शंकराचार्य दूसरे से है। और को बड़ा जो कोई राजी किसी इसलिए एक जगह एक ही शंकराचार्य आ सकता दूसरा आ नहीं सकता क्योंकि वो अपना बड़ा बन रहा तो है तो झगड़ा कहा हो जाए <laughs> इतनी बमारी है इतने स्टूपेड माइंड से इकट्ठे होगा और हम सबको बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं ना चलते हैं हमी लोग तो कराने वाले हैं और बात तो ये हम लोग चीज तो इसलिए हो नहीं कि अहंकार तो नहीं और अहंकार को धार्मिक तो तो तो तो आड़ में छुपा तो देंगे और खतरनाक और तो बच्चे जैसी बुद्धि जैसे छोटा बच्चा कुर्सी पर खड़ा हो जाता है की हम आपसे बड़े छोटे बच्चे करते ना कुर्सी पे खड़ा होगा पिताजी हम तुमसे बड़े देखो हम आपसे मतते हैं कि बच्चा दिमाग नहीं है इसके पास लेकिन ये भी बच्चे ये चार इंजे बैठ गए थे बड़े हो गए चाइल्ड को वो दिमाग लेकिन ये हमारे गुरु है नेता है संत है ये सब मजा तो है और मैंने बताया था ना आपको मोरारी के साथ जो हुआ बहुत मजेदार कोई तो हो गए आठ साल होते हमें अठसठ साल पहले वहाँ ये नहीं वो है ना हाँ, तो मुझे बुलाया था तो जी भी थे थे और बस पच्चीस लोग बुलाये थे उन्होंने तो सुबह एक अंतरंग गोष्ठी रखी जो खास लोग आए थे उनके लिए तो तुलसी जी तो, तो बड़े तखत पर तो चल के बैठ गए और हम सबको नीचे बैठा दिया और किसी को तो उतना ख्याल नहीं हुआ मुरार जी को कष्ट हो गए उनको कष्ट हो गया, अच्छा। तो गया एकदम भारी नीचे बिठा दिया तो उन्होंने बस्ती से यह कहा कि अंतरंगोष्ठी शुरू होती है उसके पहले मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूँ उसी प्रश्न से चर्चा शुरू होना चाहिए तो तुलसी तो तो तो तो ने बड़ी प्रश्नता से पूछे उनको क्या बोला क्या पूछे उसने ये पूछा कि महाराज आप ऊपर चढ़े हुए हा क्योंकित तो करने इकट्ठे हुए अगर आप बात रहने वाले होते तो ठीक था कि आप बैठ के बोलते हैं नीचे बैठ के सुनते लेकिन यहाँ तो बातचीत के लिए आए हुए हैं अंतरम गोष्ठी है यहाँ को दस पचास आदमी भी नहीं हुए की आप ऊपर बैठे दस पच्चीस आदमी नीचे बैठ के शांति से बात होती साथ में बात होती आप ऊपर क्यों चढ़ के बैठे उसका उत्तर चाहिए और मैंने आपको हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो आपने हाथ नहीं जोड़े तो मैं पूछना चाहता हूँ आप हाथ नहीं जोड़ सकते इसी से चर्चा शुरू होना चाहिए दूसरे घबरा गया नहीं तो छोड़ी हिम्मत बिलू अरे यही तो छोड़ भी दो तो भी समझोगे हिम्मत वो मीटिंग की जगह बता दो ढाई बजे जरा बता देना देगा नहीं बजाय उनको समझा देखा समय को बता दो बता बता दें ताकि फ्री वक्त को आ जाए जो भी हिम्मत हो तो नीचे होता भी।, वो भी हिम्मत नहीं और समझा भी नहीं सकता को, और कोई दूसरा आदमी टाल भी जाए मोरार जी को टालना भी मुश्किल और मोरार जी नाराज हो जाए ये भी ना चाहे तो खुशामत के लिए तो बुलाया हुआ है एक तो दूसरे साधु ने उनके आचार्य दूसरी बड़े भाई वो भी साधु वो नीचे तो उन्होंने कहा की मैं आपको कैसा हूँ तो ये हमारी परम्परा की बात है आचार्य को हम ऊपर बिठाते, हैं वो हमारे गुरु हैं, गुरु को हम ऊपर बिठाते, तो बिठा ने कहा आपके गुरु होंगे लेकिन हमारे तो गुरु नहीं और इधर तो होंगे बुलाया हुआ, और परंपरा की बात है तो मैंने तो सुना है कि आप अपने को क्रांतिकारी संत बताते हैं तो फिर परंपरा की क्या बात है अगर गलत तो है परंपरा तोड़िए और ठीक तो मुझे समझाइए कि कौन सी ठीक बात है तो और झिझ हो गई फिर मैंने कहा कि अगर मुरार जी मुझसे उत्तर लेना चाहे तो मैं उनको उत्तर देना चाहूंगा अब तुलसी जी वो दोनों राज्य में बोल तो मुझे कोई मतलब नहीं था मुझसे कोई बात नहीं है तो तुलसी जी ने कहा कि आप कही मुराजी ने कहा मैं उत्तर चाहता हूँ तो मैंने कहा कि पहले तो बात यह है कि आपको सबसे पहले ये बात क्यों दिखाई पड़ी कि वो ऊपर तखत पे तो बैठे हुए आपको चोट लगी नीचे बैठने में और जब तक आपको नीचे बैठने में चोट लगती रहेगी तब तक किसी को ऊपर बैठने तो में आनंद आता रहेगा इसमें कोई समझो तो नहीं तो दोनों जुड़ाते हैं तो मैंने कहा आप पूछ रहे हैं कि आप क्यों ऊपर बैठे हैं आप भली बात ही जानते हैं आपको नीचे बैठने में क्यों चोट लग रही वही उनके ऊपर बैठने का मजा है इससे पूछने की जरूरत नहीं और मैंने कहा अगर आपको भी तखत पे बैठाया गया होता तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आपने ये प्रश्न नहीं उठाया होता और ऐसे मौके ऑल भी आए होंगे जब आप तखत्पे बैठे रहेंगे तब आपने नहीं सोचा होगा मैं क्यों नहीं क्यों तो कि मैं तखत बैठा हूँ उनका सुख बन रही है इसमें, इसमें कोई ज्यादा झंझट का मामला नहीं है दोनों की आपकी बीमारी एक ही है। एक दिन चुप कर गए और मोरारी वैसे ज्यादा ईमानदार लगा मुझे जीती तो ने कहा कि जो आप कहते हैं वो ठीक, मैं इसको जो सबके गुनाक बचका सबके बचकाने, गुनाक बचका मैं तुझे उनके बात है क्या मतलब है और अगर हम हम जो 25 आदमी नीचे बैठे अगर किसी के मन को पीड़ा न पहुंचती से, तो देखिए बैठना और तब इनको भी ऊपर बैठने में बुद्धूपन मालूम पड़ेगा कि की ऊपर बैठा हुआ लेकिन आपको पीड़ा पहुँचती है इनको सुख कौन पीड़ा अहंकार का मजा आया और ये तब तक इसलिए वो मोदा के नाराज है नाराज मुसीबत है कि सच कहना ना जो तो लोगों को नाराज करना है झूठ गाँव तो सब खुश है झूठ गा खुश कहीं आदमी तो सच कहने का चाइन सामने आएगा झगड़ा करा रहेगा बोलाएंगे आप तो का तोहित वह था आदमी जो इन सब बातों के कुछ उत्तर देता है जानता कुछ भी नहीं जानता होगी जो धन का सवाल नहीं जन रहने का, का सवाल नहीं किसने दुनिया बनाई तो वो आदमी पुरोहित बन गया जिसने का भगवान ने बनाया चार बनकर रहते थे क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी ज्ञानता बनता है अब इसका जो था वो ऐसा ज्ञान रहा कि अगर वो फैल जाए तो इसको बल्क जाए ज्ञान फैल जाए तो उसकी को बंक जाए वो अपनी ज्ञान तो था शुद्ध नॉलेज साइंसदार जो, जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है की जितना फैले साइंस उतनी बनती तो कोई ज्ञान नहीं के पास जो ज्ञान था वो ऐसा था अगर वो सबको पता चल जाए, जाए, सारी तो तो उसको सीक्रेट बना के गाय सबको न मिलता सबको न मिल सके इसलिए सबको इसकी शिक्षा न दी जा सके स्त्रियों को, तो को बच्चित करती है तो आधा समाज खंड सकती उसको सबको तो शिक्षा का कारण मिल और बड़े बड़े की बात ये है कि ये बात पहले भी समझ में आ गई कि स्त्री पुरुष से ज्यादा अज्ञान की हालत में रही क्योंकि सुज्ञान मिलने का मौका और इसलिए स्त्री जो पुरुष का माध्यम नहीं है और आज भी आज भी बड़े तो साधु स्त्री की वजह जिंदा है में सब लड़ चुका है साधु और जो जिंदा रखने का कारण है का। और आप जो जाते हैं तो अपनी स्त्री के पीछे चले जाते हैं और कुछ ज्यादा तो स्त्री को अज्ञान में रखना बहुत जरूरी है वो अज्ञान में रहेगी तो वो पूर्व के साथ है इसलिए स्त्रियों को शिक्षा वर्जित कर दी उनको कोई शिक्षा न दिया को वर्जित कर दिया शिक्षा की शिक्षा जहां भी मिलती वही क्रांति शुरू होता है। तो गरीब को अगर शिक्षा मिलेगी तो गरीब को शिक्षित करना खतरनाक तो है और गरीब अब चूंकि शिक्षित हो रहा है कि वो गरीब रहेगा भी दुनिया में अमीर को मिटाकर रहेगा तो गरीब क्योंकि जबरदस्ती बनाया गया है वो भी अमीर हो सकता है निरंक माहौल नहीं जब तक उसको शिक्षा मिले नीचे का जो वर्ष है गरीब का सूत्र का उसी से शिक्षा को कर तो समाज का एक आधा स्त्री का शिक्षा से वर्जित कर दिया वो शोषण का अच्छा करेंगे वो हर तरह की दो लोगों की सहयोगी बन गया और जहां से बलवा हो सकता था समाज का वो मजदूर वो नीचे का सूत्र का जो मजदूर का गंग उसको वर्जित करके उसको कोई शिक्षा नहीं मिलती शिक्षा नहीं मिलती तो शायद नहीं आता उसको हम हालत बना फिर बन गए समाज के पास तीन वर्ग एक व्यवसायी का वर्ग एक लोग का वर्ग और एक छत्रियों का वीरों का वर्ग इन तीनों ने अपनी डिविजन बांट लिए ताकि कोई झगड़ा झंझ ना हो व्यापारी का एक धन कमाए वो धन से प्रतिष्ठा पाए क्षत्रि लड़े जीते और शक्ति के प्रतिष्ठा का करें और ब्राह्मण बुद्धुनता का कार्य करे बुद्धि की प्रतिष्ठा पाए अब ये भी जानने की बात है कि ब्राह्मण को सबसे सब ज्यादा आदर देने में भी कांता है क्योंकि एक तो नियंत्रा ब्राह्मण था लेकिन सूत्र और ये वैश्य और क्षत्रियों ने भी अनुभव किया कि ब्राह्मण को सबसे सब ज्यादा आदर दे क्योंकि तो ये वजह की बात है जिस समाज में बुद्धिमान को सबसे ज्यादा आदर मिले उस समाज में कभी क्रांति नहीं होती बुद्धिमान को सबसे ज्यादा आदर मिले उसमें कभी क्रांति तो नहीं होती क्योंकि क्रांति की जो शुरुआत करने वाले लोग होते हैं वो बुद्धिमान में इसलिए हिंदुस्तान में कोई क्रांति नहीं हो सकी क्योंकि इंटेलेक्चुअल मानों सबसे ज्यादा आदर दे दिया हर उनका भी समय का कुछ नहीं था ब्राह्मण गरीब है ब्राह्मण का कुछ रहा नहीं लेकिन आदर सम्मान उनको सबसे ज्यादा राजा जो उनका पैक्टी में तो जब राजा उनका पैर छूएगा तो वो राजा की प्रसृत्ति में गीत गाते रहेंगे वो कभी राजा के खिलाफ बात नहीं करेंगे अभी रूस में वो ये कर रहे हैं रूस में क्रांति नहीं हो सकती क्योंकि रूस आपको सीक्रेट को समझते हैं रूस में एक वक्त लेखक पत्रकार बोलने वाला विद्वान विचारक वैज्ञानिक इनका सर्वाधिक आदर हो इसलिए रूस में क्रांति होगी इस तरह विषयों लोगों पर नहीं हो सकती क्रांति क्योंकि क्रांति की जो बीज बोलते हैं वो बुद्धिमान लोग अच्छा बुद्धिमान को आकर मिलता है वो कहे कि बुद्धिहीन करता है कोई व्यवसायी करता है उसको सदरता है ये तो जो डिसकंटेंटेड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिनके पास बुद्धि तो बहुत और अपंत शोक है वहां में आते बुद्धिमान आदमी को क्रोध में कर देना बहुत खतरनाक जब वो वो शब्दों का मालिक तो वो रूस तो में उन्नीस सत्रह के बाद सबसे ज्यादा आदर इनका और किसी की चिंता नहीं है उनको इस वक्त लेखक कोई इतना पैसा मिलता रूस में दुनिया में कहीं ऐसी बढ़िया कोठियां और कारण बोलने वाला लिखने वाला ज्ञान में तो खूब आदर है इसलिए क्रांति की बात नहीं ब्राह्मणों तो को सबसे ज्यादा आदर दे दिया हिंदुस्तान में क्रांति होगी पाँच हजार साल से जुड़े ब्राह्मण अगर उसको मर जाए तो क्रांति करवाए और अंग्रेजों से ही भूले हुए हिंदुस्तान अगर हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल स्पॉल में जो है अगर राजनीतिक का हिंदुस्तान में कभी क्रांति भूले हुए चुख गए बिल्कुल हिंदुस्तान जो बढ़वा हुआ है जो क्रांति के आपने क्रांति कर दी हिंदुस्तान का जो इंटलेक्चुअ वो बाजूर हुआ उसको क्रोध आ गया उसके अंदर आपको चक्की हो गया वो गब शुरू कर उसमें वर्भर पहंग्रेज हिंदुस्तान के थोड़े से बुद्धुरा लोगों को खूब सम्मान देते रहते हिंदुस्तान का कब से क्रांति सोसाइटी को क्रांति से बचाने के लिए बुद्धुमान को सबसे और तीनों ने डिविजन कर लिया छत्रियों को खूब सम्मान मिलेगा क्योंकि तो राजा वही हो सकेगा धनी को बहुत सम्मान मिलेगा क्योंकि तो धनपति वही हो सकेगा ब्राह्मण को बहुत आदर मिलेगा क्योंकि तो बुद्धिमान वही हो सकेगा और इन तीनों में कोई परफेक्ट नहीं रखी कृपा है न छत्रियों को ब्राह्मण होने की जरूरत है और न ब्राह्मण को वैस की जरूरत है और मुझे झगड़ा आप कहते हैं वशिष्ठ विष्णा पुलिस ने झगड़ा है एक छत्रीय ब्राह्मण होने की कोशिश कर है जिसका निशेष नहीं होना चाहिए डिविजन जो किया है उसमें गर्मा पड़ा होगा ये जो मानवीन और बुद्ध का जो झगड़ा है वो यही ये है ये छतरी है और ब्राह्मण होने की कोशिश कर रहे हैं जो झगड़ा है हिंदू समाज का वो यही है, है वो ये छत्री है।, है और ब्राह्मण कर रहे हैं ये दावेदार कर रहे हैं तो हम भी ज्ञानी हैं बात है ब्राह्मण का क्षेत्र में करते इसलिए ब्राह्मण तो हो गया ये बात नहीं हो सकती ना लेबर ऑफ डिविजन ऑफ लेबर था उसमें ये गबड़ आने वाले लोग लो हैं क्योंकि तो है तो छत्री लेकिन छतरी का आप ब्राह्मण होने का ब्राह्मण होने का दावा कर रहे हैं ब्राह्मण का अपना मन को नहीं है उसका आप खुश करते बिल्कुल जबकि ब्राह्मण नहीं घोषता छत्री के उसमें परस्पुरा की थी वो गड़बड़ कर लो कहीं गड़बड़ होती नहीं कहीं दुख के आदमी होते दूसरे क्षेत्र में घुसने की वो दुख करते रहे कभी कोई ब्राह्मण छत्री होना चाहता कभी कोई छत्री ब्राह्मण को झगड़े खड़े हो लेकिन आम रिवायत ये राज अपनी सीमा में रहो लेकिन ज्यादा झगड़े छत्री और ब्राह्मण के बीच हुए क्योंकि छत्री के पास शक्ति हरिबा और ब्राह्मण के पास शक्ति की कोई झगड़ा नहीं हुई ने को झगड़ा नहीं किया लोग उसके पास धन की शक्ति और जिसके पास धन की शक्ति होती है वो बहुत भयदी करता है क्योंकि धन छीना चाहता है उसकी अच्छा वो बहुत देरी इसलिए वो कभी कोई तो कांस में ज्यादा नहीं होकर अभी उठाएगा बुद्ध ने जो बगावत की वो छत्री की और टक्कर देगी महारा तो वो छत्री फोन के बाहर हो गए हिंदू फोन के बाहर निकल गया ब्राह्मण को बन नहीं सके ब्राह्मण ने करे नहीं किया छत्री हो रहे नहीं के पास बन रहे वही फोन बचा जिसमें गुकमान ने घोषणा नहीं किया कोई ज्ञान नहीं होगा और एक ज्ञान की बात अगर तो वो शक्ति के फोज से बाहर हो गए तलवार छोड़ दी होना ध्यान की बात बनने और व्यक्ति ताकत नहीं हो बेचारी अपनी फिर बचाव में रहता है वो जिंदा पड़ता नहीं कोई भी आ जाए इसलिए व्यक्ति किसी की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है चाहे ब्राह्मण दुकानदारी कर ले हो चाहे छत्री दुकान कर ले तो इससे जिससे बने करो वो अभी उसके इससे मौका नहीं लेकिन ब्राह्मण ही घुसने देगा न छत्री घुसने देगा वो क्या तुम बचे हो तुम क्या तलवार गांधी जी को चाहिए बैठा जाए और सूत्र को सम्मान के बाद अब दिया उसको सम्मान में कोई रोड सीमा में रहा उसको कोई रोज नहीं था वो बात उसको आने की जरूरत ही नहीं थी पीछे की जरूरत तो ये जो समाज की व्यवस्था थी जो वन व्यवस्था थी ये मोटी कार्य करी थी जो बहुत जारी थी जब तक वो पूरी व्यवस्था नहीं बदलती बहुत खतरनाक कर जान लेने वाली व्यवस्था होना चाहिए एक लिक्विड को स्पोर्ट करते हैं भी घर में बाधित होने से कोई कुछ नहीं होता। चाहता लिक्विड स्थिति होनी चाहिए पश्चिम का जो विकास हुआ वो लिक्विड स्टिव वहां ना कोई कोई वैश्य ना कोई ब्राह्मण ना कोई छत्तीस छत्री भी है ब्राह्मण भी है शूद्र भी है रोच भी लेकिन ऐसा कोई फिट डिमार्केशन नहीं है एक शूद्र कलर का ब्राह्मण हो सकता है बहुत हो गया एक ब्राह्मण कारण का गो तो उसका पार्क शूद्र हो जाएगा लिक्विड है हालत ठोस नहीं है कि तुम ब्राह्मण हो तुम ब्राह्मण तुम्हारे बच्चे का ब्राह्मण के घर में चाह रहा होगा ब्राह्मण हो तो इसका परिणाम यह हुआ कि जितने बुद्धिमान लोग थे सब वर्ग वो ज्ञान के विकास में सकते हैं उस ज्ञान के विकास में में बच्चे लगते हैं ये हम दुनिया के कॉम्पिटिशन आज पश्चिम है ज्ञान पर जन्म सकता है सारा सारा समाज जो जिसके घर में बच्चा पैदा हो जाए, वो बंदू का बच्चा हो किसी का हो वो ज्ञानी हो सकता है उस विप का खुला और जो नई ज्ञानी पाइप सिंह कलर का भी अगर ज्ञानी नहीं है अपने आप जाम करके पड़ते हैं कोई जगह नहीं है इसमें कोई नहीं खुला कॉम्पिटिशन खुलों का ओपन कॉम्पिटिशन है पश्चिम में ओपन का कम्पिटिशन पश्चिम का ब्राह्मण विज्ञान हो गया और हिंदुस्तान का ब्राह्मण तो हिंदुस्तान हार गया उसी को और अभी भी हम हारेंगे क्योंकि अभी भी हमारा ज्ञान ज्योतिष पुरोहित का है और पुरोहित और वैज्ञानिक में फर्क है वैज्ञानिक अपने ज्ञान को फैला और पुरोहित अपने ज्ञान को छिपा है क्या आपको बताना चाहिए गर्मी तो वो राज खत्म हो गए वो कह ये गुप्त चीजें नमोकान बड़ा गुप्त रहते पहले कानून जानते कोई इसको जानता है, तो कोई जन सब नहीं जब वो छुपा रहा है में क्या होता है आप स्मरण हो गया जरूर करके महाराज बंद हो गया बंद हो गया तो वो बार के, नहीं तो देट के देट था था पर ही रहते लेकिन उससे संबंध मेरा रहेगा इस स्त्री के साथ ऐसा ही लड़की तो में आपकी है तो वो मेरे साथ आई को जाने, तो नहीं इसके पहले को जाने, को जाने। और जब हम जानेंगे नहीं बताओ महसूस लोग मित्र प्रेम के ही मरते रहेंगे मतलब जीवन पूरा बीत जाए प्रेम को नहीं महसूस ने ऐसा इंतजाम कर दिया है की वो तक ही ले जाता है और ज्यादा ऐसी ज्यादा तंत्र कर ले जाता है फिर का संबंध बनता है लेकिन प्रेम स्वभावक होता है कि किसी के ऊपर भी स्वभाव ही होता है अगर स्वाभाविक ही करें तो साहब कोशिश करो तो है। की है। हम लाइन नहीं करके जीवन आते इसमें बहुत सोचता था और मेरा मानना है जगत सुखी नहीं कर रहा है जब तक हम प्रेम को प्राथमिक करें हम सच्च को प्राथमिक कर रहे हो और मजे की बात यह है जो सेक्स को प्राथमिकता दी है वो ब्रेन को सेक्स को बताता है और छोटा सारा इंसान देख सकती है। और अगर जिंदगी में तो कोई एक आध चीज ऐसी है जो सेक्स की जरूरत शक्ति हो सकते उठ सकता सेक्स यूपम नहीं उठ सकता सिर्फ एक चीज सकती हो प्रेम संबंध दे सकती है जाओ। जाओ से लेकिन इसमें तो कुछ दादा नहीं है कि वो, वो शरीर पर भी मिलना चाहे कोई हमजा नहीं लेकिन शरीर पर तो मिलने की जिनकी शुरुआत होती है उनकी आगे यात्रा हो बहुत मुश्किल है आगे बड़े लोगों को काम है सेक्स बहुत लोग जान पाते प्रेम और सुंदरता और जो प्रेम को तो नहीं जान पाता था उसमें सेक्स की जो मिस्ट्री थी वो है सिर्फ उसके लिए अपने क्योंकि जिससे संबंध कर और अगर उससे का संबंध तो वो सेक्स एक अद्भुत रहस्य लोग में ले जाता है लेकिन पहले प्रेम को फिर पीछे सेक्स अद्भुत प्रेम लोग अद्भुत लोग में ले जाता तो नहीं लेकिन के अगर स्टेट पर जाए तो इतना नहीं कोई तरंग की निकल को मानता है क्या पहला चीजें ध्यान का सभी भाव ऐसा लगता है कि शरीर और मन के स्वस्थ रहते हैं शरीर और मन में कितना है तो ये सब कूट जाता है और मृत्यु से पहले ये शुक्रता अधिकतर मुखो में राजा की है शरीर की तो मृत्यु से पहले तो ध्यान करने वाला या जागरूक लेने वाला व्यक्ति भी अंत में तो वही हो जाने वाला है जो इन सबको नहीं करने वाला है जब तुम चलते हो ध्यान के तब तो शरीर और मन की प्रभावित। क्योंकि जहां से तुम चलते हो वहाँ तुम शरीर और मन से ज्यादा होगी नहीं जैसे में कमरे में से निकलना शुरू किया मैंने एक कदम उठाया लेकिन अभी भी मैं कमरे में हूँ मैंने दो कदम उठाए अभी भी मैं कमरे में हूँ तो कमरे की गंध कमरे की सुगंध या दुर्गंध या कमरे की आवाज प्रभावित कर दी गई लेकिन उठा रहा उठाना मैं कदम द्वार तक के लिए जहाँ से कमरा को स्वभाव में आगे निकल जाऊंगा जब मैं कमरे के बाहर निकल जाऊंगा तब कमरे की सुगंध सब गुजरते हैं तभी तो मन और शरीर के ही कमरे से गुजर रहे अभी तो असर होगा अभी तो बहुत असर होगा अभी तो होगा की मन सुखिल होगा शरीर स्वस्थ होगा तब ध्यान में डर क्योंकि अभी तुम घेरे में तो वही हो लेकिन जिस दिन तुमने व्यक्ति की जिस दिन तुम बाहर चले उस दिन हाल में उल्टी हो जाएगी उल्टी ऐसी हो जाएगी कि वो जो चित्त की दशा होगी वो तुम्हारे शरीर और मृत को प्रभावित करना लेकिन बजाय शरीर और मृत उसको प्रभावित करने जैसे तुम बाहर हो गए तुम उल्टे प्रभाव पावे प्रभावित होगी और तुम्हारा शरीर जितना बीमार है उतना बीमार तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा अब तुम्हारा मन जितना शिथिर है उतना शिक्षण नहीं मालूम पड़ेगा तो उन्हें ताकि बढ़ाव को जो निरतः तुम्हें उपलब्ध है जो अपने मनुष्य शरीर को भी बांट देना यह स्थिति जैसे से बढ़ती चली जाती है शरीर और मन के बाहर मौत का कोई है। तो जो लोग शरीर और मन के भीतर ही चीज भक्त मिला हो जाते हैं और ठीक मरने के बोलते पहले मोर्चित हो जाए मृत्यु लेकिन जो लोग में मरने पर सजग थे वो तो शरीर से दूर होने का अनुभव वो हो चुका है अब शरीर मर आए से वो देख पाते अब शरीर से जलोड़ा देख पाते हस्त मरा तो वो जलता हुआ। में और उसके को से, तो से से मौत चहल और आप की और वो कहता है कि इतना सुरेगा क्योंकि शरीर इतने दूर तक डूब गया है इतने तंदू टूट गए बाहर निकल गया उसके आदमी कहा कि आप बताओ क्या ही ऐसे जो आदमी ध्यान का उपलब्ध है उसमें एक आदमी जो मोटिस्थान उसने संस्मरण लिखा है और उसने लिखा है की हम तो ऑक्सीजन समूह हो गए क्यूँकी उस आदमी को जो हमने मतलब हैरान हो गए क्यों क्यूँकी पूरे वर्ष दिखाई पड़ने लगा तब पूरा का वो उस आदमी में कि वो मर भी रहा है और है इधर मरता भी जा रहा है ये ये उसकी मौजूदगी में हम सबको एहसास होने लगा इधर वो नो होता भी जा रहा है भी कोई चीज खत्म भी नहीं हो रही है कोई चीज डूब भी रही है जैसे कोई चीज डूब रही हो जैसे की हमने बीना छेड़ है और आपकी सुरख गूंजता हुआ घूसता हुआ घूमता बचा हो ऐसी कोई चीज मिट भी रही है लेकिन कोई चीज उसकी उसके पूरी तो और क्षण तक टहन और उसने आखरी का मतलब इससे पता नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि आखिरी का छोड़ देता ये पंद्रह उग सकते हैं इतना मुझे लगता है और एक दूसरे पेड़ कदम तो को मिल जाए उन सब मित्रों ने लिखा है की हमने लड़ चुका ऐसी जो ध्यान में गया है वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ शरीर के और पीछे होने की कोशिश होगा जैसे मैं इस कमरे ऐसी बिकट जा चुका हूँ फिर ये मकान रहा है तो मैं सुना चाहता हूँ मकान गिर जाएगा गिरने के करीब हो गई अब ना और आप देख रहे हैं मुझे दरवाजे पर त्योहार की मकान करने को बहुत लेकिन वो ना चिंतित है ना दुखी दुष्ट तो और मकान और अस्तित्व किए तो जो भी उसकी ध्यान को उपलब्ध हो जाता मानते हैं परीक्षण परिपूर्ण उसमें लाता है और इसलिए अक्सर मृत्यु की सूचना दी जाती है अभी में ये अमृत हुआ है पिछली बार जब आए थे फोन हो गया वेदान सम्मेलन उसमें मैं ना ऐसा साधु संयुक्त अब्बाउराधी को तो खत्म ही हो गया मैं भी गया तो दो साधु मुझे मिलने आए तो मैंने तो फिर सब साथ को कहना कि में को कि मेरे से कई कहा और दूसरा तो मरूंगा तो पहले खबर कर दूंगा कि आज रात अफवाह का ही मानता है कोई अफवाह उड़ा पहले राजकोट को ऐसा राज किया तो आपने अफवाह उड़ा दिया मेरी मीटिंग थी उसके पहले अफवाह उड़ा बहुत अच्छा हुआ था उस बात पर दोनों खबरें हैं की मर गए और खबर ये बात करना होगा बिल्कुल बताया जा सकता है मौत को बिल्कुल बताया जा सकता न केवल बताया जा सकता है बल्कि उसको नियमित भी किया जा सकता है यदि ठीक ठंड वक्त भी जा सकता है सवाल नहीं जो आदमी बात करेंगे। करीब के प्रति भी इतना हो सकता है जो हो रहा है हो रहा है अरे वो। इधर है ना। खाने खाए इसमें बड़ी सेवा की हो है। गए खा लो खा लो फिर जान अरे उधर को पता नहीं तो नहीं खाया मिठा तो दोनों मिठा लो दो मिठाई खा रही खाजा जा जा को की दे जा दोनों मिठाई सच में ही कोई है। कोई जरूरत जरूरत नहीं नहीं किसी को अच्छा गलत सही कहने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि उससे उसे तो फायदा शायद ही होता हो हमें नुकसान होता है क्यूँकी हमारा चित्र तो उतने द्वंद्व में पड़ जाता है अकार पड़ जाता है अब कारण जाता है जित्ते हमारा कोई कारण ही नहीं है कोई लेना देना नहीं है एक तो ये में और दूसरा ये जो भी काम कर रहे हैं करते वक्त उसी काम को करेगा इसकी थोड़ी फिक्र नहीं जब तो खाने खा रहे तो खाना खाते वक्त इसकी फिक्र करें खाना ही खा रहे हमारा मन दुकान में इत्यादि में नहीं जा रहा है खाने मेला का वक्त खाने खा रहा है स्नान कर रहे हैं तो स्नान ही कर रहे हैं उसको दूसरी बात ये ध्यान में जो काम कर रहे हैं उसमें जितना ज्यादा जितना ज्यादा उसमें रुक सके उतना अच्छा है और तीसरा साक्षी का भाव रखे तीसरे साक्षी का भाव ये कि जो भी हो रहा है सफलता हो रही है असफलता हो रही है लाभ हो रहा हानि हो रही है उसमें हम सिर्फ देखने वाले हैं इसको ज्यादा हमारा कोई मतलब नहीं तो इससे हमारे ये ऐसे नहीं होते मैं जो कर रहा हूँ इस प्रकार का जागृति का भाव रख रहा हूँ कोशिश है रख रहा हूँ कोशिश होगा कि हो रहा है हाथ से कोई काम कर रहा हूँ तो यही आता है कि हाथ कर रहा है आगे तो कर रहा हूँ चल तो तो रहा हूँ कुछ आगे चल सकते ये भाव आ इसमें मैं अपने आप को तो अलग करता ठीक है तो इससे वो आखिर साक्षी भाव का हुआ ये तीसरा जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल साक्षी भाव हुआ है। ये साक्षी भाव प्रत्येक कार्य को पूरा जीना और तथा था का भाव रखना की चीजें ऐसी है किसी चीज में कोई कारण नहीं कि हम उप्रह में चले जाए कोई कारण नहीं ये तीनों अगर समलती चली जाए तो धीरे धीरे धीरे वर्तमान और कुछ रह नहीं वो जाएगा और आएगा वर्तमान कुछ और का नहीं का कारण नहीं उपाय ही नहीं और तथाता में जो आज मैंने कहा उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है तो बहुत बेसिक है वो है सब चीज देखते रहो और उस वक्त जब बार बार मन पकड़ पकड़ाएगा, ये कहीं फलन उस वक्त थोड़ा ध्यान रखोगे फिर वही होगा और जब ये खाना जाए वापस आने मन बात है सेक्सुअल हो या ना हो पसंद न तुम्हारी समाधि में उतरने के लिए सही होगी लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है ये सेक्सुअल है या समान बड़ा नहीं मेरी तो जो अपनी दृष्टि है वो ये है कि कई दफा बहुत अद्भुत चीजें खोजी गई है लेकिन हमने उनको ऐसी जगह पकड़ कर फंसा दिया जीवन को विचारों को जिससे भाग्य भाग्यक्चुअल नहीं लेकिन समाधि के लिए बड़ा अर्थपूर्ण तो अगर एक आदमी पूर्ण भाग्यवादी है तो समाधि के लिए उसको बाधा ही नहीं है बात खत्म इस का सवाल नहीं है कि की भाग्य होता है कि नहीं होता है वो बेरोकूफी में डाल दिया सवाल को कि भाग्य होता है कि नहीं होता है जिन्होंने खोजाता उन्होंने तो डिवाइसेज फॉर मेडिटेशन ये सब उपाय है जिनके बीच में ध्यान घटित हो जाएगा अब आगे का मतलब ये कोई सवाल ही नहीं थोड़ा अजीब मामला हो जाता है ना अजीब मामला चाहे और छोटी छोटी बेरोकूफी की बात हम तो उसको लागू करते रहेंगे और फिर वो फेक्सुअल का पूछने लगता आदमी ये है आदमी कैसे डिवाइस बिल्कुल यानी उपाय उपाय जो है वो सब काल्पनिक है क्योंकि कल्पना को काटना है सबसे हो कैसे सकता है यानी अगर कांटा झूंटा लगाया तो निकालने सबसे कांटे तुम कैसे निकाल सकोगे और सच्चे काटे से निकाल तो झूठा जा। निकल जाएगा सच्चा फस जाएगा तो वो झूठा जितना दुख दे तो था उससे ज्यादा दुख ही देगा झूठे कांटे को तो झूठे कांटे से निकालना होता है तो अगर बहुत गहरे में समझो तो सब विधियां झूठी क्योंकि हम झूठ में फंसे हैं वो तो झूठ को निकालने के लिए सिर्फ निकल गया तो बात खत्म हो गई दोनों झूठ कट गए और हम अपनी जगह हो गए अब बाघ इतना सोचेगा अगर किसी को ख्याल में आ जाए कि सब बाग तो बात ही खत्म प्रश्न क्या रहा सोचने का उपाय क्या रहा सोचने का गरीबी आई है अमीरी आई है दुख आया सुख आया बीमारी आई कोई जीया कोई मरा वहां अगर ये तो, पूरा भाव हाँ है कभी नहीं तो बेकार से दे जा रही तू तो कोई मुझे तो भाग्य है अपने इसमें मैंने कथाता का कहा कथा का बौद्ध विचार है भाग्य हिंदू धारणा लेकिन मूल्य वही है उसके अंदर मूल्य उसका वही तुम तो मुझे अगर चाका भी मारे अब जैसे ये। कल मैंने कहा कल कोई आया मेरी बड़ी तकलीफ है मेरी तकलीफ ये है कि मुझे वो चीज दिखाई पड़ती है कि वो मामला आता है लेकिन उसके आसपास इतना जाल बुना हुआ है कि जब मैं उसकी बात भी करता हूँ तो वो जाल तुम्हारे दिमाग से निकालना मुश्किल होता है मैं कभी एक आदमी आया और उसमें तो अगर आप कहते हैं कि कोई आदमी उनको चाका मार दे गाली देता मैं ऐसा समझे कि पिछले कर्म का फल है अब नहीं लेकिन भी डिवाइस है किसी कर्म वाणी का फल नहीं हमारा कर्म वालू तो फल सबने बढ़ गए डिवाइस अगर कोई मुझे चाटा मारे और मेरे मन में ये पूर्ण भाव हो कि मेरे किसी किए का फल लौट रहा है तो न मैं चिंता करूंगा न मैं स्रोत करूंगा क्योंकि जो लौटती विधायक जो मैंने किया वो लौट आया बात खत्म तो ये ध्यान में सहयोगी होता है मगर ये सभी ध्यान की सहयोगी व्यवस्थाएं और सब झूठी हैं। तो अब जब ये दोनों बातें मैं कहता हूं तो मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये सच्ची सच्ची तो नहीं काल्पनिक सारी चीज काल्पनिक मगर सहयोगी है क्योंकि दूसरी कल्पना हो तो इतना काम काल्पनिक है यही मामला ऐसा है जैसे धर्म भूत है और तुम परेशान हो मैंने कहा कि नाम मैं ताबीश बाधे देता हूँ मंत्र फूक देता हूँ बहुत खत्म ताबी मंत्र फूक गया ताबी जहाँ कहाँ गया बहुत कड़ा चला गया मगर अभी ताबिश कर अभी ताबिज तोड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकते ताबिज थोड़ा जो झूठ आ जाए वो भी एक झूठ था उनकी भी एक <laughs> झूठ था मजा है उस झूठ को झूठ से निकाला था तुम झूठ से फट गए अब ताबीश पूजा तो कर रहे हैं समझ में अगर आ जाए तो पूरब ने बड़ी अद्भुत बातें सोची थी जो व्यक्ति को समाधि में ले जाने का मार्ग बन जाता है। सब ग्रहने नुकसान पहुँचा दिया क्योंकि भाग्यवाद से समाधि तो ना आई भाग्यवाद से दरिद्र आई कायर का राजीव मामला अब ये कथाता जो है इससे समाधि तो न आए बुद्धू आदमी चोरी चपाटी करने लगे किस का मामला है क्या जैसा होना है होना है में क्या चोरी तो होना है तो हो रही है सर ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत भी नीचे से नीचे अर्थ दे सकता है और नुकसान पड़ सकता है और ये तो थोड़ा करो रन ईटिंग का ऐसा है आपको तो कोई नुकसान होने वाला नहीं इसलिए मैंने आप तो कुछ कहा नुकसान होने वाला नहीं लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जन से ही खिलाया जाए तो थोड़ा नुकसान हो सकते हैं और दो तीन पीड़ों पर खिलाया जाए तो बहुत नुकसान हो इतना है इतना अजीब सब है तम सब आदमी के शरीरों से बाल गिर गए कम हो गए उसका भी हाथ राइटिंग बंद होने की वजह से ये तो आदमी के पूरे शरीर पर जो भालू जैसे बाल होंगे अगर राइटिंग जारी रहे और हाँ राइटिंग जारी रहे क्योंकि राइटिंग में वो तब से तो चले जाते हैं जो बालों को बहुत बड़ा करते हैं। तो आदमी के शरीर से बाल गिर रहे हैं बांधी जानवरों के नहीं गिरे उसका उनका सब में है और आदमी का पकते तो पकने में वो तत्व मर जाते हैं, जो बालों को अति ग्रोथ देते है तो हजार चीजें जुड़ी हुई अच्छा और अगर राइटिंग तो है कि आदमी का जो पेट है जानवर इतना चलता है दौड़ता है ये सब करता है इतनी गर्मी पैदा कर देता है उसका पेट तो कच्चे को पचा जाता है अब आदमी जो है वो ना इतना जानवर की तरह दौड़ता है ना चलता है न पक्कर पोड़ता है तो उसकी गर्मी तो पेट में पैदा होती है और राइटिंग करने, तो इस कच्चे को पचाने के लिए जस्ट आदमी उसके काम की नहीं तो आदमी जो लोग सबसे क्यूठे जो हम पैदा पेट में नहीं कर पा रहे हैं वो हम में कर पाए देखो तो जो चूहे में आग जल रही है वो हमारा आधा काम निपटाएगी नहीं वहाँ जो हमको करना पड़ेगा और वो जानवर को करने की जरूरत नहीं उसके आग जलती और आपके मन में ऐसे है जिसका कोई हिसाब नहीं अब तुम अगर हैरान हो गए जान के कश्मीरी लोग है ना तो, तो वो क्या करते उसको कांगड़ी तो कांगड़ी रखे रहते हैं उनकी पूरी छाती जल जाती है कपड़े और उनका पेट में इतनी गर्मी पैदा हो जाती है की ये मामला है कि कश्मीरी स्त्री से संभोग करना बहुत कठिन मामला है गैर कश्मीरी करे तो पूरे शरीर में आग मालूम पड़े उसके पेट में इतनी आग हो जाती है कि उसका पूरा का पूरी बॉडी जो है बिल्कुल अंगार हो जाती है अंग्रेजों ने अनुभव लिखे हैं अपने बीमारी है तो में पड़ना है और जहाँ ठहरी वही बुला नहीं है उनको तो इसकी वजह की कश्मीरी औरतु तो अब ये एक, एक चीज हुई जुड़ी हुई है तो मेरा अपना मानना ये है कि मिस्ड ईटिंग अच्छी है राइडिंग के कुछ फायदे हैं, तो कुछ चीजें कच्चे खाएं कुछ चीजें पक्की खाएं वैसे तो आपको कोई अब नुकसान होने का कारण ऐसी नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं है हाँ। तो नहीं। पकी। बस सब ठीक मिस्ड ईटिंग टोटल राइज नहीं दो रोटी खाता कुछ पका खाए कुछ कच्चा खाए वो ठीक कच्चे का कुछ फायदा है वो मिलता रहेगा पके का कुछ फायदा वो मिलता रहेगा और अब आपको नुकसान का सवाल नहीं है इसलिए क्या बॉडी आपकी बन तो रही नहीं अब बनने का सवाल नहीं ये तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम है जिसकी बॉडी बन रही है अब एक उम्र के बाद तो बॉडी फिर बनती नहीं वो तो फिर सिर्फ समाप्त होती है सच बात पैतीस साल के बाद उतरना शुरू हो जाए तो बॉडी नहीं बन तो रही तो अब आप क्या खाते है क्या पीते इसमें इतना ध्यान रखना जरूरी की वो हल्का हो बस इस तरह का कोई मतलब नहीं इसलिए मैंने आपको नहीं कहा उसमें कोई चिंता देने की बात नहीं आप तो अपना गाड़ी रखते हो उसमें कोई घंटा नहीं टाइम हो गया हो गया थोड़ा